नमस्कार आप सुनने रेडियो वन नाइनटी एफएम विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और जैसे कि आप सभी जानते हैं विशेष मुलाकात में हम लोग खास कुछ खास मेहमानों को बुलाते हैं और आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ साधिका डॉक्टर डॉक्टर रागबा विराज जी है जिनसे हम लोग बातें करेंगे और बहुत ही अच्छा लगा उनसे बातें करके क्योंकि वो इस संस्थान में जुड़कर मीडिया का काम कर रही हैं और उनका पत्रिका निकलती है चरम मंगल पत्रिका जो है उसमें विशेष उसके एडिटर है और काफ़ी मीडिया के जो भी प्रोग्राम्स होते हैं यूट्यूब चैनल्स वो सारी चीज़ें ये खुद देखती हैं और खुद रेडियो जॉकी भी रही हुई हैं ऐसा उनका कहना है तो मुझे अच्छा लगा कि हम उनसे बातें करके <laughs> फिर से रेडियो के साथ जुड़कर वो बातचीत करेंगी तो नेचुरली आपको अच्छा लगेगा तो फिर से एक बार उनका बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में जय हो ओम शांति अच्छा लगा आपसे बात करके मैं एक जैन साधिका हूं स्थानकवासी परंपरा से श्रमण संघीय आचार्य डॉक्टर शिव जी महाराज साहब की शिष्या आगमवेता साध्वी वैभव श्री जी आत्मा मेरी गुरुवरिया हैं और उन्हीं के सानिध्य में ये साधिका दीक्षा हुई और पिछले लगभग नौ सालों से मैं चरम मंगल मासिक पत्रिका जो गुरुवरिया श्री जी के निर्देशन में निकलती है उसका संपादन का कार्यभार और उसका पूरा साज सज्जा का कार्यभार संभाल रही हूँ उन्हीं के निर्देशानुसार और हमारा जो भी चरम मंगल YouTube चैनल है देन WhatsApp ग्रुप्स है वेब है वेबसाइट है तो उन सब के लिए भी एक कम्युनिकेशन जो चलता है मैनेजमेंट जो है उसका कार्यभार देख रही हूँ <laughs> बहुत, बहुत अच्छा लगा यहाँ ज्ञान सरोवर में इस कॉन्फ्रेंस में आकर <laughs> बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस तरह से कई लोगों से मुझे जोड़ा <laughs> लिए आपको देश विदेश के सारे लोग सुन रहे इस वक्त और मैं चाहूँगा कि जैसे ज्ञान सरोवर में आप जो धर्म सम्मेलन को अटेंड किया है उसमें आपको क्या नवीनता देखने को मिला क्या चीज़ें आप सीख रहे हैं या कुछ चीज़ें जो आपको बहुत अच्छी लगी हो, यूनिक चीजें वो थोड़ा सा बताइए जी यहाँ जो ये ज्ञान सरोवर में अभी बीस से चौबीस तारीख को ये जो वैश्विक शांति के लिए जो ये रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें कई धर्मों के महामंडलेश्वर खालसा जी और फादर और अलग अलग धर्मों के लोग आए आमतौर पर जब भी सर्वधर्म सम्मेलन की तरह कुछ होता है तो वो आते हैं और एक सभी लोगों का आदान प्रदान होता है यहाँ की खास बात ये लगी कि सारे ही धर्मों के अपने भाव और विचार को एक मंच पर लाने का कार्यभार तो हुआ ही बड़े बखूबी अंजाम दिया हुँ. उसके साथ ही जो ब्रह्म कुमारी मिशन की अपनी फिलॉसफी है नहीं, नहीं। उसको उन्होंने बराबर हर सत्र में देने का प्रयास किया नहीं, नहीं। ये सर्वधर्म सम्मेलन की तरह ना होकर एक विषय विशे विशेष पर आधारित सम्मेलन हुआ नहीं, नहीं। है ना जो इसकी विशेषता है हर सत्र में एक सीनियर दीदी उस विषय विशे विशेष को ब्रह्म कुमारी के नजरिए से विस्तार पूर्वक समझाते हुए देखिए, जिससे आम तौर पर क्या होता है कि आप अपने इस संस्था में दादी जी हैं देन भैया हैं दीदी हैं और उन सबको पोस्ट के अनुसार जानते हैं और अगर आप बाहरी दुनिया की बात करें तो वहाँ पर वही लोग चिन्हित होते हैं जो मीडिया में जाने जाते हैं कुछ गिने चुने नाम हैं ब्रह्म के नाम पर जिन्हें एक आम जनता जानती है कि ये ब्रह्म कुमारी है यहाँ आकर हमें अलग अलग रंग देखने को मिले और बड़े आश्चर्य की बात है और बहुत सुखद आश्चर्य कहूंगी मैं ऐसे <laughs> कि हर कोई अपनी उस विधा में इतना बखूबी रूप से और सबसे बड़ी चीज बहुत ही आ, मैं उसे कहूँगी कि बिना प्रदर्शन की भावना से मात्र जो उनके भीतर है वो वो कहते हुए मिले ये बहुत अच्छी बात लगी और साथ ही पूरे परिसर में सबका एक समान ड्रेस कोड सभी का हेयर स्टाइल लगभग एक समान कहीं कोई Uh, बड़ा छोटा नहीं नज़र आता ये सबसे बड़ी खासियत यहाँ ब्रह्म कुमारी के इस पूरे संगठन में मुझे देखने को मिली जो निश्चित रूप से uh, हर संगठन को मानने योग्य और जानने योग्य है और उस पर पालन करते हुए चलें और एक और बड़ी बात जो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट की आई वुड से दिस इज़ द ओनली मिशन रन बाय फीमेल्स रन बाय फीमेल्स एंड जो मेन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप है जो मेन डिसीजन पावर जिनके हाथ में है दे ऑल आर फीमेल्स एंड दिस हैज बीन मेंटेन्ड ये चीज पिछले पाँच दस सालों से पाँच दस क्या चालीस पचास सालों से वैसे ही चली आ रही है ये जो इसकी खूबसूरती है कि फीमेल्स इसको संभाल रही है और ऐसा नहीं है कि मेल्स इस इस यज्ञ में इस ऑर्गेनाइजेशन में साथ नहीं दे रहे कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहे पर कहीं कोई मेल ईगो नहीं ये ब्रह्म कुमार भाइयों की सबसे बड़ी बखूबी मुझे <laughs> देखने को मिली कि किसी में कहीं कोई ईगो नहीं अहम नहीं सभी समर्पित भाव से जैसे एक मिशन के लिए काम करें दिस इज़ द बेस्ट पार्ट रहे बहुत ही अच्छा लगा बहुत ही अच्छी भावनाओं को आपने व्यक्त किया अपने शब्दों में और आशा करता हूँ हमारे जानकर खुशी फील कर रहे होंगे की इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो भी फीमेल्स के द्वारा yes. चलाया जा रहा है ये अपने आपने यूनिकनेस है सची आपने बहुत ही अच्छी बात बताया और आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग बात कर रहे हैं डॉक्टर प्राग्बा विराट जी से बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही इन्होंने अपने समय में जो है दो साल से दिक्सित हुई है, लेकिन नौ साल से इन चीजों को करते जा रही हैं। ये गुरुदेव की कृपा रही कि उनकी जब कृपा हम पर बरसी तो मानो उनकी कृपा का बरसना ही हमारे लिए समर्पण का कारण का हो, हो गया क्योंकि समर्पण भी आप स्वयं नहीं करते हो नहीं। वो भी गुरु की कृपा से ही समर्पण होता है हम सौभाग्यशाली है की गुरु की दृष्टि हम पर पड़ी और उनकी दृष्टि का हम पर पढ़ना ही समर्पण का वो क्षण था शायद हम समझ भी नहीं पाए कि हम समर्पित हो गए पर वाकई में एक भीतर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और मैं इसे यू कहूंगी कि अंदर का पूरा सिस्टम ही बदल गया <laughs> <laughs> और जब आपके भीतर का पूरा सिस्टम बदल जाता है फिर आप काम नहीं करते हो फिर वो गुरु, फिर वो शक्तियां, गुरु शक्तियां काम करती है और वो आपसे करवाती है आप आप कौन होते हो करने वाले <laughs> हमारे भीतर कहाँ इतनी योग्यता कि हम कुछ कर पाए <laughs> वो करवाती है सही बात है बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है आपने बताया अपना और मैं भी कभी कभी सोचता था कि समर्पण हो जाना है समर्पित होना है और ये भाव बहुत समय से लेके कर चल रहा था जब से मैं ब्रह्म कुमारी से जुड़ा कुछ ऐसे कोर्स कर लिया और फिर लगा कि मुझे भी अपना पूरा जीवन जो है इसमें देना है लेकिन वो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जब भी मैं सोच के बहन जी को भी बोलता था और कभी प्रोग्राम होता है तो बड़ी दीदी आती थी तो तब भी मैं बोलता था लेकिन वैसा कुछ उस समय कभी भी नहीं हुआ <laughs> <laughs> और एक ऐसा मोड़ आ गया कि मैं बिना सोचे समझे यहाँ सिर्फ एक हफ्ते के लिए आया एंड एक हफ्ता अभी तक पूरा नहीं हुआ टेन इयर्स <laughs> <laughs> ये आपका एक हफ्ता काफी लंबा चला है <laughs> तो बड़ा अच्छा लग रहा है और मैं चाहूँगा कि अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का मैं चाहूंगा कि आपका जो पसंदीदा भजन या गीत है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए और वो क्यों आपको अच्छा लगता है मुझे विराट गुरुदेव के बहुत सारे भजन हैं जो जुबान पर हमेशा चलते रहते हैं लेकिन उनके एक भजन की पंक्तियाँ मैं जरूर आपके साथ शेयर करूँगी हर पल निवाली अपनी हर पल खुशहाली हो आओ मिलजुल के सभी चेतन जगावे मस्ती मनावे मस्ती मनावे मस्ती मनावे मस्ती मनावे ताबे आब है होना क्यों कर बेताब बेतांटो की डाली पर हम है हंसते खिलते गुलाब कांटो की डाली पर हम है हंसते खिलते गुलाब अनोखा चौख जादू दिखावे मस्ती बनावे जो हम राजे नश्वर हम से ही साजे जैसा हम मांगे भावे बन जाए चित्र ताजे जैसा हम मांगे भावे बन जाए चित्र ताजे दृष्टि जैसी चाहे मन भावे सृष्टि रचावे जैसी चाहे मन भावे सृष्टि रचावे मस्ती मनावे मस्ती मनावे हर दिन दिवाली अपनी हर पल खुशहाली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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और बहुत ही प्यारा सा भजन आपने सुना भाव विभोर हो सकते हैं अगर आप डूब गए होंगे तो शायद आपके दिल में कहीं ना कहीं ये भजन के जो शब्द हैं वो टच कर गए होंगे तो ज़रूर उसे अपने साथ रखिए और आगे बढ़ते जाइए जीवन में कहीं ना कहीं ईश्वर कृपा या गुरु कृपा आपके साथ रहती है तो आप जीवन में बहुत अलौकिक अनुभूति करते हैं और वो चीज़ें दिखाई नहीं देता इसीलिए किसी ने बहुत ही अच्छा कहा है कि खुदा उस एहसास का नाम है जो हो सामने पर दिखाई न दे क्या बात <laughs> बिल्कुल तो ये सिर्फ महसूसी का नाम है जी जी जी तो इसीलिए कई बार हम लोग ऐसा चमत्कार हमारे सामने हो जाए आंखों से देखें तो आप विश्वास करें ऐसी बात नहीं हो सकती है अगर होती है तो वो सिर्फ जादू और खेल में हो सकता है तीन घंटे के लिए <laughs> उसके बाद फिर नहीं होगा अगर जीवन में कोई रियल मैजिक आपको चाहिए सच्चा जादू अगर आप फील करना है तो वो इसी तरह से होगा जो आँखों से नहीं दिखाई देगा <laughs> उसे महसूस करना होगा ज्ञान के आधार से जानना पड़ेगा और श्रद्धा भाव से आप उसको पा सकते हैं तो आइए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हम लोग सुन रहे हैं और डॉक्टर प्राग्भा विराट हमारे साथ हैं साध्वी जी हैं बहुत ही अच्छा अनुभव उन्होंने शेयर किया कि किस तरह से धर्म सम्मेलन जो हुआ है उसमें जो बातें उन्होंने सीखी है समझी है अब मैं एक और अनुभव आपसे सुनना चाहूँगा कि कई बार चीज़ें जो है कोई एक ज्ञान का जो बात है कोई एक वर्षन कुछ माहवा होते हैं जो हमें बहुत प्रेरित करता है तो आपके जीवन में ऐसी कौन सी जो ज्ञान की बातें हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं हमेशा वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं हम जैसे कहते हैं ना कि केजी क्लास से कॉलेज तक की यात्रा करते हैं तो हर साल एक, एक सब्जेक्ट हम नया सीखते हैं उसमें एक नया लेसन जुड़ता जाता है और सब्जेक्ट की जो फेवरेटिज्म है वो भी बदलती जाती है लेकिन फिर भी एक बात कहूँगी जो जिसने जीवन बदला मुझे विराट गुरुदेव से जब मैं मिली तो बिल्कुल हम भी वैसे ही एक संसारी प्राणी रहे जहाँ फ्रस्ट्रेशंस भी थे प्रेशर्स भी थे डिज़ायर्स भी थे बहुत सारी चीज़ें थी तब गुरुजी ने हमें एक चीज़ दी एक मंत्र दिया जादुई मंत्र है ये और वो जादुई मंत्र है आभार ग्रैटिट्यूड और गुरुजी ने एक ही बात कही कि सृष्टि में हर चीज़ आपको सहयोग देने के लिए रेडी है सृष्टि का कण कण आपको सहयोग देने के लिए रेडी है बस जरूरत है कि आप आपको सहयोग लेने की वो कला आ जाए और सहयोग लेने की इस कला का इस सीक्रेट का नाम है ग्रेटिट्यूड आप सृष्टि के हर जर्रे के प्रति आभारमय हो जाए क्योंकि जब आप सृष्टि के हर जर्रे के प्रति आभारमय हैं, आप उसके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं वो आपका उपकार मान रहे हो आप उसको तो उसके प्रति घृणा द्वेश डाउट या शिकायत का कोई भाव ही नहीं रहेगा नहीं। और जब हमारे भीतर ऐसा कोई भी नकारात्मक फीलिंग्स रहेगी ही नहीं तो हमें वो सारी नकारात्मक फीलिंग्स आकर्षित भी नहीं करेगी हमारे <laughs> जीवन में भी नहीं आएगी जो हमारे भीतर होगा हमें वैसे ही संयोग वैसे ही लोग वैसे ही परिस्थितियाँ मिलती चली जाएंगी और अगर कोई एकाध कोई परिस्थितियां आ भी जाती है, या कोई एकार मुश्किल आ भी गई तो हम उसे इसी भाव से लेंगे धन्यवाद थैंक्स की मुझे स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही परिस्थिति भेजी गई वरना मुझे तो पता ही नहीं था एक आठवीं क्लास के बच्चे को अगर दसवीं क्लास का एग्जाम पेपर दिया जाए और वो सॉल्व कर पाएगा तभी तो उसे पता चलेगा कि उसमें इतनी योग्यता है वरना तो वो आठवीं में ही बैठा था सही बात राइट तो अगर हम सारे आने वाली बाधाओं और परिस्थितियों को इस नज़रिए से लें कि हर एक चुनौती मुझे मेरा पौरुष जगाने के लिए मुझे मेरी योग्यता याद दिलाने के लिए आई है तो हम उन परिस्थितियों को धन्यवाद करते चलेंगे फिर कोई चीज़ हमें परेशानी नहीं करेगी बहुत बढ़िया बहुत ही अच्छी बात आपने बताया सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ तो भाषा के माध्यम से इस रेडियो के माध्यम से हमें सुन रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत आभार क्यूँकी कुछ देर के लिए तो शायद आपने भी हमारी इस बातचीत का लुत्फ उठाया ही होगा और आपके भीतर जो ये प्रेम बारिश हुई होगी जो दुआओं की बारिश हुई होगी वो इस संपूर्ण सृष्टि को आनंदमय बनाए बस यही शुभकामना यही सदाशा ओम शांति जय हो, जै हो। और जाते जाते मैं कहूँगा हमारे सभी श्रोताओं को कई बार हम लोग बहुत सारी चीज़ें बताते हैं सब अच्छा लगता है लेकिन एक छोटी सी कहानी याद रह जाती है तो मैं चाहूँगा एक छोटी सी कहानी जो आपको प्रेरणादायी लगती हो थोड़ा सा सुनाइए ओके okay, कहानी तो एक छोटी सी स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी एक सिंघनी एक शेरणी उसको वो प्रेगनेंट थी प्रसव का काल था जंगल में आग लगी और वो शेरनी किसी तरह भाग रही थी भागते भागते उसने छलांग लगाई और जब वो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ की ओर दौड़ रही थी उसी क्षणों में उसका प्रसव हो गया और वो जो बच्चा है वो नीचे उस नाले में गिर गया और जब क्योंकि वो नाले में गिर गया तो पास ही जो एक भीड़ों का झुंड जा रहा था वो उसमें शामिल हो गया चूँकि वो बच्चा उन भीड़ों के झुंड के में शामिल हो गया तो भेड़ों के बच्चों की तरह ही बड़ा होने लगा उन्हीं की तरह चलता था उन्हीं की तरह रेंगता था समय गुजरा वो उन्हीं के साथ खा पी रहा था वैसे ही जी रहा था कुछ समय बाद की बात है कि चूंकि भेड़ें तो अक्सर गांव में रहती है तो एक शेर ने आक्रमण किया अपने भोजन के लिए शिकार के लिए तो जब आक्रमण किया तो उसने देखा कि बड़ा विचित्र है ये दिखाई तो शेर की तरह दे दे रहा है और चल भेड़ों के उसमें रहा है और चल ही नहीं रहा है मतलब उसने ये भी महसूस किया कि मैं जैसे जैसे नजदीक जा रहा हूँ मेरी दहाड़ सुनकर ये भी दहाड़ मतलब दहाड़ने की बजाय डर रहा है और भाग रहा।, भाग रहा है ये क्या मामला है तो शेर को कुछ अजीब लगा तो उसने अपने शिकार का प्लान छोड़कर उस शेर के बच्चे को पकड़ा उस शेर के बच्चे को पकड़ा और वो शेर का बच्चा डरने लग गया वो भी मिमियाने लग गया जैसे बाकी भेड़ के बच्चे मिमिया रहे थे तो शेर को बड़ा आक्रोश आया कि ये शेर का बच्चा होकर मिमी आ रहा है उसने उसको पकड़ा और ले जाकर नदी किनारे उसको अपना चेहरा दिखाया और जब चेहरा दिखाया तो उसे समझ में आया उस बच्चे को समझ में आया कि ये जो मुझे पकड़ के ला रहा है और जो मैं हूँ हम दोनों एक ही हैं है। अलग नहीं है भिन्न भिन्न नहीं है और जैसे ही जब वो शेर दहाड़ा तो उसने अपनी शक्ल तो देख ही ली थी उसने भी दहाड़ा और तब उसे है? अपने अस्तित्व का ज्ञान हुआ hmm. इस संसार में हम भी ऐसे ही जीते हैं भेड़ों की तरह और तब वो परमपिता गुरु रूप में आकर हमें अपने अस्तित्व का हमारे अपने निज अस्तित्व जो बिल्कुल यूनिक है हमारे जैसा कोई दूसरा नहीं हमें उस अस्तित्व का भान कराता है और यही गुरुओं की कृपा है कि वो अपने दृष्टि से हमारे भीतर उस गुरुत्व को देख पाते हैं और हमें हमारे उस अस्तित्व को जगा पाते हैं झंझोड़ पाते हैं उसके लिए उनके तरीके बड़े अनूठे होते हैं हर गुरु का अपना एक तरीका होता है जैसे ये शेर का बच्चा भी मिमियाया था रोया था गिड़गिड़ाया था डरा था हम भी डरते हैं लेकिन अगर हम जरा धीरज दें धर जरा धीरज धारे धैर्यता धारण करें तो एक दिन वो गुरु हमारे भीतर भी उस गुरुता को जगा देगा और हम अपने स्वत्व को उपलब्ध हो जाएंगे अपने आत्मतत्व को उपलब्ध हो जाएंगे <laughs> कहानी बड़ी नॉर्मल है और कई बार सुनी भी होगी लेकिन सुनते समय अगर हमारे भीतर भाव ये रहे कि हर एक जो परिस्थिति है वो गुरु रूप है और वो हमारे हमें जगाने के लिए झंझोड़ने के लिए आई है तो फिर शायद किसी भी परिस्थिति में हम अजागृत नहीं रहेंगे सुप्त नहीं रहेंगे बेहोश नहीं रहेंगे हम जागृत होकर हर परिस्थिति का सामना करेंगे और ग्रो करते जाएंगे और एक दिन हम आत्मतत्व को उपलब्ध हो जाएंगे ऐसा ही हो हमारे जीवन में यही सद्भावना जय हो ओम शांति ओम शांति बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को कहानी का जो मर्म है वो समझ में आ गया होगा हम लोग जिस तरह से आज के समय में जो जीवन जी रहे हैं वो थोड़ा सा अलग है लेकिन जब हमें असली चेहरा हमारा दिख जाएगा तो हमारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा तो बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया डॉक्टर प्रग्भा विराट जी बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके और बहुत ही सुंदर सुंदर बातें आपने अपने अनुभव का शेयर किया इस कार्यक्रम में तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया थैंक यू सो मच थैंक यू जय हो।, <laughs> हो। चलिए दोस्तों आज के इस शो में बस इतना ही अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खम्मा गणिसा करते चलो सबका भला जीवन के जीने है कला करते चलो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 जीवन क्या है बला जीवन के जीने की ये है कला इसके बिना जीवन क्या है भला जीवन के जीने की ये है कला भला जीवन के जीने की ये है कला